आयानय प्रथम प्रकाश अठरहवा मंत्र मूल प्राथना ओं ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयत विद्वान्यावादेव स जोषा ऋग्वेद एक छे सत्र एक व्याख्यान हे महाराजाधिराज परमेश्वर आपम हमको ऋजु सरल शुद्ध कोमलत्वादि गुण चक्रवर्ती राजाओं की नीति को नयतु तो कृपा दृष्टि से प्राप्त कराओ आप वरुण सर्वोत्कृष्ट होने से वरुण हो सो हमको वर राज्य वर विद्या वर नीति देव तथा सबके मित्र शत्रुता रहित हो हमको भी आप मित्र गुण युक्त न्यायाधीश कीजिए तथा आप सर्वोत्कृष्ट विद्वान हो हमको भी सत्य विद्या से युक्त सुनीति देके साम्राज्य अधिकारी सदैव कीजिए तथा आप अर्यमा यमराज प्रिया प्रिय को छोड़ के न्याय में वर्तमान हो सब संसार के जीवों के पाप और पुण्यों की यथा योग्य व्यवस्था करने वाले हो सो हमको भी आप तादृश करें जिससे देव ही आपकी कृपा से विद्वानों व गुणों के साथ उत्तम प्रीति युक्त आप में और आपका सेवन करने वाले हो। हे कृपा संदो भगवान हम पर सहायता करो जिससे सुनिति युक्त हो के हमारा स्वराज्य अत्यंत बढ़े पदार्थ हो ऋजुनीति सरल अर्थात शुद्ध कोमलत्व आदि गुण विशिष्ट चक्रवर्ती राजाओं की नीति न हो हमको वरुण सर्वोत्कृष्ट मित्र सबका मित्र शत्रुताहित रहित तो प्राप्त करो। विद्वान सर्वोत्कृष्ट विद्वां अर्यमा यमराज्य अर्थात प्रिया प्रिय को छोड़कर न्याय में वर्तमान ही विद्वानों वा दिव्य गुणों के साथ वर्तमान सजोषा उत्तम प्रीति युक्त परमेश्वर में रमन और ईश्वर का सेवन करने वाले अन्वय यथ्वरो मनुष्या धर्मन नयति तथा देव सजोषा वरुणो मित्रो यमा विद्वाजुनी नोस्मा धर्म विद्या नयतु।